श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुत आनंद राम बाबू के यहाँ एक दिन ठाकुर के पास कोई वस्तु भेजने की बात उठी सुनते ही लाटू ने आग्रहपूर्वक कहा मुझे दीजिए मैं आपकी सारी चीज़ें वहाँ पहुंचा दूँगा उस दिन संभवतः फरवरी अठारह ईस्वी में लाटू अकेले ही फल मिठाइयाँ आदि लेकर लगभग ग्यारह बजे दक्षिणेश्वर पहुँचे उद्यान पथ पर ही श्री रामकृष्ण के दर्शन पाकर उन्होंने वहीं उनके चरणों में लंबा प्रणाम किया इसके बाद दोपहर को मां काली की भोग आरती देखने के पश्चात वे प्रसाद पाने के लिए ठाकुर के समीप बैठे ठाकुर ने समझा कि काली मंदिर का विशिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से लाटो के बिहार प्रांतीय संस्कार पर आघात लग सकता है इसीलिए उन्होंने सूचित कर दिया कि विष्णु मंदिर का गंगा जल से प्रस्तुत सात्विक भोग है अतः वे चाहें तो उसी प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं लाटू ने इतना सब कुछ न समझकर सरल भाव से कहा आप जो पाएंगे मैं वही खाऊंगा, मैं तो आपका प्रसाद लूंगा। इसके सिवा और कुछ नहीं खाऊंगा। इस पर ठाकुर ने निकट उपस्थित रामलाल लाल दादा से कहा बेटा कैसा चालाक है देखा मैं जो पाऊंगा यह बेटा उसी में हिस्सा लेना चाहता है निदान भोजन के बाद उन्होंने दक्षिणेश्वर में ही सारा दिन बिताया संध्या होने पर ठाकुर ने याद दिला दिया कि कलकत्ता लौटना है फिर ठाकुर के पूछने पर कि लौटने के लिए पैसे हैं या नहीं लाटू ने मुख से उत्तर न देकर जेब दे हिलाकर बतला दिया कि है ठाकुर केवल हंस दिए द्वितीय दर्शन के पश्चात लाटू का काम काज में उत्साह जाता रहा दक्षिणेश्वर में वार्तालाप के प्रसंग में जब आठ ठाकुर के कानों में आने पर वे बोले ऐसा ही हुआ करता है जहाँ आने के लिए उसका मन आकुल रहता है एक दिन भेज देना तदनुसार लाटू जब पुनः दक्षिणेश्वर आए उस दिन वैद्य ने आकर सलाह दी कि ठाकुर को वायु परिवर्तन के लिए कामार पुकुर जाना चाहिए इधर लाटू भी हट करने लगे मैं आपके पास रहूंगा अब नौकरी नहीं करूंगा ठाकुर उन्हें जितना ही ही समझाते वे उतना रुआसे होकर कहते मैं अब और वहां नहीं जाऊंगा मैं यहीं रहूंगा अंत में ठाकुर ने कहा अरे मैं भी तो यहां नहीं रहूंगा विवश हो लाटू को लौटना पड़ा परंतु इसके पूर्व ही वे ठाकुर के निकट मालिक के घर में अनासक्त भाव से रहने की कला सीख आए थे बाद में उन्होंने कहा था उनकी कितनी कृपा है देश जाने के पूर्व वे मुझे कितनी अच्छी तरह समझा गए थे कि मालिक के परिवार में कैसे रहना चाहिए पर मेरे मन का दुख भला कैसे जाता हाँ मन का दुख भला कैसे जाता मालिक के परिवार में अनासक्त होकर रहा जा सकता है सभी को अपना कहा जा सकता है सारे कर्म किए जा सकते हैं हंसी मजाक भी चल सकता है परंतु मन का दुख दबाए रखने पर भी क्रमशः बढ़ता ही जाता है इसीलिए लाटू ने स्वयं ही कहा था जानते हो उनके लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल रहता है मैं बड़ा अही अधीर हो उठता था राम बाबू के यहाँ नहीं रह पाता था छिपकर कर दक्षिणेश्वर चला जाता था परंतु वहाँ भी आनंद नहीं मिलता था उनके कमरे में नहीं जाता था सब सूना सूना लगता था लाटू दक्षिणेश्वर में घूमते फिरते गंगा तट पर बैठकर रोया करते पंचवटी में चुपचाप बैठे रहते परिचित लोग भी उनका दुख नहीं समझ पाते थे वे सोचते कि राम बाबू ने डाटा होगा इसीलिए दुखी होकर बालक दक्षिणेश्वर चला आया है इन्हीं दिनों एक बार संध्या को रामलाल दादा लाटू को प्रसाद देने के लिए गंगा तट पर आए उन्होंने देखा कि वे मानो किसी को प्रणाम कर रहे हैं प्रणाम के बाद सिर उठाकर कर लाटू ने उन्हें देखा और पूछा परमहंसदेव कहाँ चले गए परमहंसदेव कहीं इसका सिर तो नहीं फिर गया है रामलाल दादा मौन सोचने लगे लाटू ने उन्हें समझा दिया कि ठाकुर देश में रहते हुए भी दक्षिणेश्वर में नित्य निवास करते हैं यहाँ उनके दर्शन मिल सकते हैं रामचंद्र ने लाटू में आए परिवर्तन पर लक्ष्य किया तथा वे उसका कारण भी समझ गए अपने ही गुरु के प्रति अपने भृत्य का चित्त आकृष्ट हुआ देखकर भक्त रामचंद्र लाटू की स्वाधीनता में बाधक नहीं हुए बल्कि उन्होंने लाटू को न छुड़ाते हुए घर के कामकाज के लिए एक दूसरा नौकर रख लिया अब से लाटू का काम था उत्सव आदि के लिए भक्तों को आमंत्रित कर लाना और फलमिष्ठान आदि दक्षिणेश्वर ले जाना